जैसे कि बच्चों का सवाल था अब क्योंकि पेरेंट्स का सवाल था अब एक बच्चे का सवाल है ख़ुद का जो कि अब शायद पढ़ाई के लास्ट ईयर में चल रहे हैं बागली से हैं स्टूडेंट ही हैं सिद्धांत शर्मा सिद्धांत जी पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स हमारी हो चुकी हैं अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ घर वालों को भी खुशी हो ठीक बात है एग्ज़ाम तो हो गई जिंदगी की एग्ज़ाम बची है और जब तक हम वास्तविकता में क्या कैसे जीना है सही स्वरूप क्या होगा जीने का इसको नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं हर दिन के एग्ज़ाम में फेल होते हैं कोई कोई दिन के एग्ज़ाम में तो हम सब लोग पास हो जाते हैं हर दिन का जो एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं यही दिक्कतें बनी रहती हैं कि क्या हो कैसे हो तो भाई ऐसे आपसे निवेदन है कि ये समय का सदुपयोग करिए और समझने का प्रयास करिए कि वाकई में एक सही जिंदगी क्या सकती है इस प्रकार से हम अपने परिवार अपने समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के एक सही तरीके को पहचान पाएं और उसको अध्ययन पूर्वक है ना अभ्यास पूर्वक हासिल कर पाएं। ऐसे सभी अवसर के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं आप आइए देखिए समझिए आपके जैसे तमाम वो युवा यहाँ पर जो हैं, वो उसको समझने का प्रयास कर ही रहे हैं उसी में से प्राजल भाई भी एक, एक व्यक्ति है आप इनसे भी संपर्क करिए और बढ़िया इसके समय का सदुपयोग कर सकते हैं सोच के देखें करके देखें